संवेदनाओ संवेदनाओ के पंक, पंक, ब्लौक ब्लौक की एक, एक और पेशकश, दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है बलविंद्र बालम की कहानी कुर्बानी सुरक्षित एक करोड़पति बाप की लड़की है बहुत सुंदर चंचल तथा खूबसुरती की प्रतिमा भूपिंदर एक निर्धन घर का लड़का है उसका बाप विकलांग है उसकी माँ लोगों के बर्तन साफ करके घर का गुजारा चलाती है भूपिंदर अपने माँ बाप का इकलौता पुत्र है बेशक उसकी माँ बर्तन साफ करके ही घर का गुजारा चलाती है परंतु वह भूपिंदर को शहर के एक अच्छे स्कूल में पढ़ा रही है भूपिंदर पढ़ाई में बहुत ज्यादा होशियार है प्रत्येक कक्षा में वह हमेशा ही प्रथम दर्जे पर रहता है भूपिंदर तथा सुरजित दसवीं तक एक ही कक्षा में पढ़ते आ रहे हैं भूपिंदर तथा सुरजित का आपस में बहुत मोह है दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित हैं। कक्षा में किसी न किसी बहाने सुरजित उससे सवाल इत्यादि समझने के बहाने बहुत समय तक बातें भी करती रहती है दसवीं कक्षा का परिणाम निकलता है तो भूपिंदर मेरिट में स्टैंड करता है परंतु सुरजित द्वितीय दर्जे में पास होती है सुरजित भूपिंदर को एक ही कक्षा में पढ़ने के लिए कहती है परंतु भूपिंदर अपनी मजबूरी बताता हुआ कहता है कि सुरजित मैं दसवीं से आगे नहीं पढ़ सकता क्योंकि मेरी माताजी कहती है कि अब मैं कॉलेज का खर्च तुझे नहीं दे सकती तू कोई नौकरी ढूंढ ले परंतु सुरजित उसे तसल्ली देते हुए बड़ी मायूस स्वर में कहती है देख मैं तुझे सारा खर्च दूंगी, पुस्तकें, वस्त्र और आर्थिक जरूरतें पूरी करूंगी, भूपिंदर तू कॉलेज में जरूर दाखिल हो तू अपनी माता को इस बात के लिए सहमत कर ले मैं अपना, मैं अपना सारा खर्च स्वयं आप कर लूँगा तथा, तथा मुझे, मुझे कॉलेज में दाखिल होने थे इस तरह से, तरह से कहते हुए तू माताजी, माताजी को मना ही ले यद्य भूपिंदर सुरजीत के दे दे इतने दे बड़े एहसान के नीचे अपने अस्तित्व को दबाना नहीं चाहता परंतु फिर भी सुरजित के मुंह में फंसा वह अपनी मां को सहमत कर ही लेता है अब सुरजित तथा भूपिंदर एक कॉलेज में दाखिल हो जाते हैं। दोनों बहुत खुश हैं। कॉलेज में दाखिले का तथा पुस्तकों का सारा खर्च सुरजित ही अदा करती है यहाँ तक कि वह भूपिंदर को अच्छे वस्त्र पगड़ी तथा एक सुंदर घड़ी भी स्वयं खरीद कर देती है भूपिंदर जब, जब उससे यह वस्तुएं लेता है, है तो वह खुश, खुश तो होता है परंतु कुछ शर्मिंदगी भी महसूस करता है जैसे, जैसे कि, कि उसकी, उसकी गुर्बत खरीदी जा रही हो परंतु सुरजित के प्यार के कारण उसकी खुशी के कारण वह सब कुछ स्वीकार कर लेता है वह सुरजित के बुलंदी भरे प्यार के टुकड़े टुकड़े भी नहीं करना चाहता उसको पता है कि उसके इनकार के पत्थर उसके जज्बात को किरचियों में बदल सकते हैं वह दोनों प्री मेडिकल में दाखिला ले लेते हैं कॉलेज में उनकी छोटी छोटी छुपा छुपी जैसी मुलाकातें होती रहती हैं। एक बार सुरजित तथा भूपिंदर दोनों कॉलेज के एक लॉन में एकांत वातावरण में बैठे अपने अल्फाज की किश्ती को प्यार के सागर में जिंदगी के चप्पू से बहुत धीमी धीमी मध्यम चाल में ले जा रहे थे घास के एक तिनके को मुंह में चबाती हुई तथा बिला वजह ही अपनी कॉपी के पन्ने पलटती हुई भूपिंदर की ओर प्यार भरी नजरों से देखते हुए कह रही थी भूपिंदर सच तू मुझे इतना अच्छा क्यों लगता है और फिर स्वयं भी शर्म से लाल हो जाती और भूपिंदर आँखों आँखों में ही इसके अर्थ समझ लेता भूपिंदर तुझे उनावी रंग की, रंग की पगड़ी बहुत जचती है।, है हमारे, हमारे कॉलेज, कॉलेज में क्या, क्या? हमारे, हमारे सारे, सारे शहर, शहर में तेरे जैसी, जैसी पगड़ी कोई नहीं बांध सकता देखना कैसे तेरी पगड़ी के हिस्सों में एक जैसे फासले की कलमाई तरतीब दाए तथा पाए दोनों तरफ लड़ कितने साफ नजर आते हैं छोटी सी अंग्रेजी के शब्द एक ही शक्ल जैसी चोच हाँ भूपिंदर आपकी छोटी छोटी कुंडलदार मोछे दाढ़ी आपके चेहरे पर अच्छी लगती है और साथ ही साथ वह आवेश में भूपिंदर की दाढ़ी पर मखमल सा हाथ फेर जाती है भूपिंदर उसकी उंगली हाथ में पकड़ता हुआ कहता है सुरजित यह सब कुछ तुझ तक ही अच्छा लगता है मोह तो है ही परंतु यहाँ कपड़े बूट यहाँ पगड़ी तेरे ही तो है तथा मैं भी तो अब इस तरह की कई मुलाकातें होती रहती थी भूपिंदर अब पहले से भी ज्यादा होशियार होता जा रहा था कॉलेज का वार्षिक समागम था सुरजित एक नाटक में भाग ले रही थी एक सरदार लड़के के पात्र के लिए नाटक की तैयारी के समय सुरजित भूपिंदर से ही पगड़ी बंधवा रही थी वह कमरे की लुक्कड़ में सुरजित को बड़े इत्मीनान से पगड़ी बांध रहा था पगड़ी बांधने के बाद भूपिंदर ने अपने कोमल हाथों से सुरजित के काल को थपथपाया तथा माखोल की मुद्रा में कहा सच्ची सुरजीत तू तो अगर सरदारों का लड़का होती तो बहुत सुंदर लगती तुझे पगड़ी बहुत जस्ती है सुरजीत की आंखों में शर्म तैर गई तथा वह दौड़कर अपनी सखियों में मिल गई नाटक की रिहर्सल के लिए रंगमंच पर नाटक खेला गया नाटक की सफलता का श्रेय सुरजीत को चाहता था समागम की अलविदा के बाद कॉलेज की पढ़ाई फिर शुरू हो, हो चुकी थी वार्षिक परीक्षा में कुछ ही कुछ दिन, दिन बाकी थे वार्षिक परीक्षा हो गई थी भूपिंदर ने विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी में परीक्षा पास की सुरजीत भी, भी पास हो गई थी भूपिंदर को बहुत खुशी थी परंतु सुरजित को भूपिंदर की खुशी ऐसी लगी जैसे वह खुशी भूपिंदर की नहीं उसकी अपनी ही हो भूपिंदर तथा सुरजित कॉलेज में सह को पार्टी दे रहे थे भूपिंदर तथा सुरजीत के प्यार के बारे में सब पार्टियों को पता था पार्टी को अलविदा कहते हुए वे दोनों एक लॉन में बैठ गए तीखी तीखी सर्दियों की धूप आनंद दे रही थी भूपिंदर तू अब मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले ले सुरजीत ने प्यार में उतरते हुए कहा नहीं सुरजीत मेडिकल कॉलेज का इतना खर्च तू चिंता मत कर यह सब मैं देख लेगी तू, तू एडमिशन तो ले ले।, ले एडमिशन में तुझे कौन सी दिक्कत तो होने वाली है मैं चाहती हूँ कि तू एक एमडी एक करके एक बाहर जाए। मुझे बहुत खुशी होगी तू मेरी, मेरी बात मान ले तू दाखिला ले ले। खर्च मैं पहुँचा दिया करूँगी भूपिंदर ने सुरजीत के अल्फाज को सिर माथे पर स्वीकार कर लिया वह दूसरे शहर में मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले लेता है तथा सुरजित अपने पहले कॉलेज में ही दाखिला ले लेती है सुरजित तथा भूपिंदर की मुलाकातें होती रहती थी पिक्चर देखना शॉपिंग करना कभी कभी हो जाता था एमबीबीएस के द्वितीय वर्ष में जब भूपिंदर ने प्रवेश किया, किया तो अचानक, अचानक ही सुरजित के पिता ने एक, एक अच्छा लड़का, लड़का मिलने पर, पर सुरजित की जल्दी, जल्दी ही शादी कर दी परंतु शादी से पहले सुरजित भूपिंदर ऐसी मिली थी भूपिंदर मेरी शादी होने वाली है कुछ दिनों बाद तुम लगातार पढ़ाई जारी रखना तुझे सारा खर्च पहुँचता रहेगा हमारी नौकरानी है उसकी, उसकी लड़की है सविता वह तुझे, तुझे सारा खर्च, खर्च पहुंचाया, पहुंचाया करेगी। मैंने, मैंने उसको तेरे बारे में, बारे में सब कुछ बता दिया है उसने तुझे देखा, देखा हुआ है, है। तुझे वह अच्छी, अच्छी तरह से जानती है, है। परंतु तुम मुझे मिलने की कोशिश न करना मैं ही तुमको मिला करूंगी, क्योंकि मैं जिस घर में ब्याही जाऊंगी, उस घर के लोगों का आर्थिक तथा राजनीतिक स्तर हमारे समाज में बहुत ही ऊँचा है तुम तो मेरी, मेरी बातों का बुरा महसूस मत करना मुझे विश्वास है कि तुम मेरा कहना टालोगे नहीं, नहीं। भूपिंदर को सुरजीत की शादी की खुशी तो थी परंतु उसको यहाँ दुख था कि वह सुरजित को अपना नहीं सका फिर भी उसको अत्यंत खुशी थी कि सुरजित को बहुत अच्छा घर और वर मिला है शादी के बाद सुरजित अपने ससुराल चली गयी अब नौकरानी की लड़की सविता के जरिए ही उसकी आर्थिक जरूरतें पूरी होती रहतीं कभी कभी सविता भूपिंदर को हॉस्टल में टेलीफोन करके बाहर बुला लेती तथा वहीं उसको रुपये कपड़े पुस्तकों आदि का खर्च सुरजीत की ओर से भेजा हुआ दे देती रेस्तरा में बैठे भूपिंदर तथा सविता कितना कितना समय सुरजीत की बातें ही करते रहते भूपिंदर उसके दांपत्य जीवन के जी बारे में कुशल क्षेम पूछता रहता इस तरह दिन, दिन महीने साल अपनी, अपनी रफ्तार के साथ समय के साथ समय, समय से कम होते चले गए भूपिंदर अब एमडी कर चुका था और वह अपने सर्टिफिकेट्स लेकर बेहद खुशी खुशी जैसे उसने अपनी मंजिल किसी के लिए सर कर ली हो किसी की तमन्ना के पौधे को उसकी मेहनत की अपेक्षा शगुफे पड़े हुए भूपिंदर ने एक मिष्ठां का डिब्बा तथा एक खूबसूरत साड़ी खरीदी और सविता के घर चला आया सविता बरामदे में बैठी अखबार पढ़ रही थी भूपिंदर की अचानक आमद देखकर वह ऐसे खिल गई जैसे अचानक पतझड़ में बाहर आ गई हो सविता एम ए करके एक, एक सरकारी स्कूल में अध्यापिका के फर्ज को निभा रही है भूपेंद्र ने कुर्सी पर बैठते ही सविता को खुशी में झूमते हुए कहा सविता जी बस एक बार एक बार सुरजीत को मिला दो मेरी बड़ी तमन्ना है कि मैं उसको सर्विस ज्वाइन करने से पहले जरूर मिलूं। उसका धन्यवाद करूं, जिसने मेरी अंधेरी जिंदगी को रोशनाया प्लीज प्लीज सविता जी उसको किसी न किसी बहाने टेलीफोन करके मिला दो वह जरूर आएगी जरूर आएगी वह बहुत प्रसन्न होगी बस बस मैं उसी से मिलना चाहता हूं। ये देखो मैं उसके लिए साड़ी खरीद कर लाया हूं। अपनी खुशी की अभिव्यक्ति वह एक सास में ही कई कुछ बोलता चला गया परंतु सविता की आंखों से मोटे मोटे आंसुओं का गिरना, उसका चुपचाप बैठे रहना, दोसे किसी दोसे मातम का सूचक बन गया आप रो रही हैं? है है है कोई, कोई बात, बात है।, है, है, है मुझे बताओ सविता जी क्या हुआ आप क्यों रो रही हैं सविता जी सविता ने धैर्य बांधकर कर से कहा सुरजित तुम मर चुकी है भूपेंद्र जी वह इस दुनिया में नहीं है क्या, क्या कह रही क्या हैं आप और भूपिंदर के हाथों से साड़ी तथा मिष्ठान का डिब्बा गिरकर बिखर गया वह माथे पर हाथ रखकर ऊंची ऊंची आवाज में रोने लगा आंखों में आंसू तथा थिरकते बोलो में भूपिंदर कहे जा रहा था पागलों की तरह कहे जा रहा था आप झूठ बोल रही हैं, आप झूठ बोल रही हैं सविता जी सुरजित नहीं मर सकती बिल्कुल नहीं आप झूठ कह रही है वह मेरे लिए जिंदा है और वह पागलों की तरह ऊंची ऊंची आवाज में सुरजित सुरजित सुरजित की रट, रट लगा रहा था सुरजित कैसे मरी, मरी क्यों मरी, मरी? सविता ने आंसू पोछते हुए स्पष्ट स्वर में कहा जब आपने एमबीबीएस के तीसरे वर्ष में प्रवेश किया तो उस समय उसने मुझे अपने शहर के अस्पताल में बुलवाया जाकर पता चला कि सुरजित चंद दिनों की मेहमान है उसको कैंसर था जो अंतिम स्टेज पर था मृत्यु से कुछ दिन पहले मेरे साथ एक वादा करती हुई आपके नाम एक खत पकड़ा गयी तथा हजारों रुपए आपकी पढ़ाई के लिए दी गई। यह सारी मुलाकात सुरजित तथा मेरे दरम्यान अस्पताल में एक रात को हुई मृत्यु की सूचना आप तक पहुंचा देती। परंतु सुरजित बताने के लिए मना करके गई थी बस इतना कहा था, था कि ये खत जब वह पढ़ाई पूरी कर ले तब, तब, तब मेरी ओर से उसको बहुत प्यार से, से दे देना सविता से, से खत पकड़कर उसने अपने माथे से लगाया कई बार चुमा कई आंसू खत को भिगो गए लिखावट में उसको, उसको ऐसा, ऐसा प्रतीत हुआ जैसे सुरजित स्वयं साक्षात उससे कह रही हो उसका चेहरा उसकी यादें चल चित्र की भांति मस्तिष्क में घूमाई। खत में लिखा था प्यारे भूपिंदर जी हमेशा हमेशा याद मैं बड़ी मुश्किल से गुसल खाने में बैठी खत लिख रही हूँ मुझे पता है मुझे पता है कि मैं कुछ दिनों की ही मेहमान हूँ आखिरी सांसों पर हूँ आपको मिलने का सच कितना दिल करता है आंसू रुकते नहीं है परंतु कुछ सामाजिक बंधन ऐसे हैं कि आपका यहाँ आना नामुमकिन है वे सब यादें मुबारक समय इजाजत नहीं देता अलविदा भूपिंदर जी मेरी आखिरी तमन्ना है मेरी आखिरी तमन्ना है कि आप सविता को जीवन साथी बना लें। आपकी सुरजित अभी आप सुन रहे थे बलविंद्र बालम की कहानी कुर्बानी वाचक स्वर भारती परिमिमल